टॉक सुमिरन मेरा हरी करे नंबर वन पांचवा प्रश्न आप कहते हैं कि पंडित पुरोहित द्वारा चलाए जा रहे धर्म नकली हैं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 नकली सस्ता मिल जाता है मुला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था एक हीरे की अंगूठी लाकर भेंट की बड़ा हीरा बेर के बराबर हीरा होगा स्त्री भी चौंकी सोने में जड़ा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 जो करीब करीब रुपए के बराबर होता था उस पर हम चांदी का वर्क चढ़ा लेते थे तो बिल्कुल रुपया मालूम होता था और झांकियों में इतनी भीड़ होती थी और इतने पैसे चढ़ते थे कि सवाल ही नहीं था हाथ में देने का पुरोहित के लोग यूं फेंकते थे सो वो नकली दो पैसे का जो सिक्का होता था चांदी का वर बर्क चढ़ा उसको हम भी फेंकते थे जोर से काफी खन के ताकि पुजारी को दिखाई पड़ जाए कि रुपया फेंका गया और तत्ण मांगते कि आठाने वापस झांकियों so, के दिन बड़े लाभ के दिन थे एक एक मंदिर में चार चार छ छे दफे जाते फिर पुजारियों को थोड़ा शक होने लगा कि मामला क्या है ये लड़का छह छह दफे आता है एक ही रात में और हर बार रुपया और क्या खनक के फेंकता है फिर वो जब रात को इकट्ठे होकर पैसे गिनते होंगे तो उनको पता चलना शुरू हुआ कि ये छे दो दो पैसे के सिक्के नकली हैं और उन पे चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ है। एक दिन एक पुजारी ने जैसी मैंने रुपया फेंका उसने तत्म वो रुपया पकड़ा और कहा कि तुम रोको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 तू औरों को मत बताना ये राज अपने तक रखना और मैंने कहा कि तुम्हें को हम थोड़ी धोखा देते मंदिर में कोई गांव में कोई तीस पैंतीस मंदिर सभी को देते सबको समान भाव से देते हम सबको समृष्टि से देखते यही तो गीता में कहा है कृष्ण ने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 प्यारे सिर पीट रहे हैं आसमान के तारे उन्हें कोई पूछता नहीं चमक रहे फिल्म्स के सितारे किस्मत के मारे चांद को चांद सी सूरत खलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है रात रात आंखें फोड़ी सारी गर्मी के सीजन दस दफे किया रिवीजन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 सस्ती अधिक खपती है क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है गाँव की महासुंदरी भी शहर में नहीं खपती है और शहर की प्रौड़ा भी बच्ची सी लगती है पाउडर का लेप मॉडर्न वेस चमचमाता फेस ऊँटों पे लाली आँखों में काजल की काली केसों में नकली विक से जवानी नहीं ढलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है होशियार लोग समझते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 नेताजी को वोटें कैसे मिली राज है उसका झूठा वादा गाने को लोग भूल जाते पर पैरोडी चलती झूठों के आगे सच्चे की दाल नहीं गलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती है असली फूल से ज्यादा कागज के फूल जीते हैं शराब से ज्यादा लोग कॉकटेल पीते हैं क्योंकि अर्ध नारीश्वर को पूजने वाले हम भारतवासी हैं समन्वय हैं मिलावट के आदि मेल जोल से रहो कह गए हमारे दादा दादी अपनी से ज़्यादा पढ़ाई हमें जचती है प्योर चीज से ज़्यादा मिलीजुली भली लगती है दूध में कहाँ वह मज़ा हमें तो चाय अच्छी लगती है डॉक्टरों की सलाह भी सुन जाइए बच्चों को असली दूध ना पिलाइए अगर लिखा होगा उनके भाग्य में तो अमूल या इलेक्ट्रोजन मिल जाएगा बाजार में उसी को घर लेते आइए डिब्बों के दूध से बच्चों की हेल्थ बनती केवल ना समझों के घर में आजकल गाय पलती क्योंकि असली चीज से नकली अधिक चलती रोती है बुद्धिमानी चाला की हंसती है मुस्कुराती बेईमानी ईमानदारी फसती है दिए सभी चुक जाते अंधेरी नहीं मिटती है जिंदगी का अंत है पर मौत नहीं मरती है पैर तो थक जाते बैसाखी नहीं थकती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 डॉक्टरी कोई हवा में तो चलाओगे नहीं कोई पतंग तो नहीं है डॉक्टरी कि हवा में उड़ाओगे मरीजों पे चलाओगे मरीजों की तुम दुर्गति किए हो, हो गए नहीं तो चल गई होती परमात्मा क्यों नाराज होने लगा परमात्मा तो तुम पे खुश ही होगा तुम लोगों को परमात्मा के प्यारे बना देते हो वो तो बहुत चाहता होगा कि शोभालाल की चले खूब चले शोभाजे और, और आदमी मगर मरीज को भी तो हक है अपनी जान बचाने का कि नहीं मरीज को भी आत्मरक्षा का जन्म अधिकार है या नहीं तुमको तो मैं आशीर्वाद दे दूं, तुम तो एक और मरीज अनेक तुम्हारा प्रश्न देख के मैं सोच ही रहा था कि दे ही दूं आशीर्वाद फिर मैंने सोचा मगर आशीर्वाद का मतलब क्या होगा पता नहीं तुम कितने मरीजों को एकदम स्वर्गवासी बना दो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 अपेंडिक्स का ऑपरेशन था पेट कटेगा पसीना पसीना हुआ जा रहा था यद्यपि ऑपरेशन थिएटर तो वातानुकूलित था लेकिन पसीना चूरा था डॉक्टर ने कहा ऐसा क्यों घबराते हो नसरुद्दीन नसरुद्दीन ने कहा इसलिए घबराता हूं कि मेरा पहले ही ऑपरेशन है अरे डॉक्टर ने कहा तू फिक्र मत कर मैं घबराता हूं मेरा भी ये पहले ही ऑपरेशन जब मैं नहीं घबरा रहा तू क्यों घबरा रहा नसरुद्दीन उठ के खड़ा हो गया उसने कहा फिर हम चले यह तो बहुत झंझट हो गई पहले ही ऑपरेशन है तो तुम जरा किसी और पे अभ्यास करो पहले पशु पक्षियों पे अभ्यास करो फिर आदमियों पे करना शोभालाल तुम एकदम आदमियों पे अभ्यास करना चाहते हो क्या विचार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 मुल्ला नसुद्दीन अपने गधे पे से गिर पड़ा मैं उसे देखने गया मैंने सुना कि नसुद्दीन तुम्हारे गधे ने बड़ा गजप काम किया बड़ा होशियार गधा मैंने सुना कि तुम तो गधे से गिर पड़े और गधा गया और डॉक्टर को बुला लाया अरे नसरुद्दीन बोला क्या डॉक्टर को बोला के लाया डॉक्टर शोभालाल को बोला लाया गध इसको कोई और डॉक्टर ना मिला बस्ती तुम पहले अभ्यास करो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 कि ड्राइवर किससे कहते हैं तो वह देखो सामने ही रहा इस तांगे का ड्राइवर जो तांगे में जूता घास चल रहा है मुल्ला को ऐसी मूर्तापूर्ण बातों से बड़ा दुख हुआ कुछ समय बाद तांगे वाला आया और उसने तांगे वाले से किसी तरह डॉक्टर के यहां चलने को कहा तांगे में जो के खाए दर्द और बढ़ गया रास्ते में मुल्ले ने देखा घर घर दिए जल रहे कहीं पांच दिए जल रहे हैं तो कहीं दस तो कहीं पूरी दीपावली दिए ही दिए थोड़ी देर बाद तांगा एक टूटे से घर के आगे जाकर रुका और तांगे वाले ने कहा लीजिए बड़े मियाँ सामने ही डॉक्टर साहब का घर है मुल्य ने जाकर दरवाजा खटखटाया एक वृद्ध व्यक्ति ने लालटेन हाथ में लिए दरवाजा खोला नसरुद्दीन को देख के बोला आओ मियाँ आओ सुनाओ क्या तकलीफ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 अभी लो ऐसी दवा देता हूँ कि मर जड़ से ही ख़त्म हो जाए बड़े मियाँ दवा बनाने लगे और साथ ही दोनों की बातचीत भी होने लगी नसरुद्दीन ने पूछा कि अच्छा ये तो बताओ बड़े मियाँ कि ये घरों घर दिए क्यों जल रहे हैं बड़े मियाँ बोले बात यह है कि जिस डॉक्टर के हाथ से जितने मरीज मरते हैं वो अपने घर के सामने उतने ही दिए जलाता है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 उसी ने तो तुम्हें मेरे पास भेजा है डॉक्टर अब पता नहीं तुम किस प्रकार के डॉक्टर हो होम्योपैथी के डॉक्टर हो कि एलोपैथी के डॉक्टर हो कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो कि बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर हो कि नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो इस वक्त इतने डॉक्टर हैं मरीजों को मारने के लिए इतने लोग पीछे पड़े हैं एक मरीज और हजार मारने वाले जड़ से ही काट डालते हैं और बीमारी हो या ना हो इलाज करने वाले एकदम पीछे पड़ जाते इलाज ही इलाज करने वाले चारों तरफ मौजूद हैं। पता नहीं तुम किस तरह के डॉक्टर हो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 हम हमेशा भूल किसी और जगह खोजते किस्मत में परमात्मा में कर्मों में अपने में नहीं कहीं और टालते हैं दायित्व को यह सोचने की प्रक्रिया गलत है यह सोचने की प्रक्रिया अवैज्ञानिक है तुम सोचो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 चरित्रहीन होते हैं ये लफंगों की तरह न मालूम कहां कहां संबंध बना लेता है इसलिए तो इसको तलाक दे रहे हूं तू संगीतक भर मत बनना तू कुछ भी बन जा मगर संगीतक नहीं सो मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूं कि अब क्या बनू क्या ना बनू और मुझसे तो कोई पूछते नहीं कि तुझे क्या बनना है सब थोप रहे हैं अपनी अपनी करीब करीब दुनिया में ये अस्त व्यस्तता है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 शिक्षक के बहाने चमहारी ही जारी रहेगी इस दुनिया में आज हालत ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति वहां जहां उसे नहीं होना चाहिए बहुत कम लोग वहां जहां उन्हें होना चाहिए इसलिए इतनी अस्त व्यस्तता है इतनी अराजकता है। इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं इसमें आशीर्वादों की कोई भूल चूक नहीं हमें पुनर्विचार करना चाहिए तुम फिर से सो सोचो शोभा सो अगर तुम्हें लगता हो कि यह तुम्हारा रस नहीं है इसमें तुम्हारा आनंद नहीं अभी भी छोड़ दो अभी क्या बिगड़ा है बढ़ई हो जाओ दुकान खोल लो नौकरी कर लो बर्तन मलो तंदूरी रोटी बनाओ कुछ भी करो मगर जिसमें तुम्हारा रस हो और एक बात ध्यान रखो कि सवाल यह नहीं है कि कौन ऊंचा काम कर रहा है सवाल यह है कि जो भी जो कर रहा है उसे परम कुशलता से कर रहा है या नहीं जब लिंकन राष्ट्रपति हुआ अमेरिका का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 तो तुम्हारे जीवन में धन्यता होगी तुम जीवन में तृप्त होगे जो व्यक्ति जो करने को पैदा हुआ है अगर वही कर पाए तो उसके भीतर बड़ी कृतार्थता का अनुभव होता है आज इतना